सारेगा कारवा मिनी भक्ति भगवद गीता अध्याय छ आत्मसंयम योग अथ ष्ठोध्याय आत्मसंयम योग दोस्तों हमारे कितने ही जन्म हो चुके हैं ये हम नहीं जानते लेकिन ये जानते हैं कि इस जन्म में हम में इतनी समझ है कि अगर हम चाहें तो इस जन्म में भगवत गीता को सुन के समझ के ज्ञान हासिल कर सकते हैं मैं शैलेन्द्र भारती इसी ज्ञान को प्रस्तुत कर रहा हूं जय श्री कृष्ण श्री भगवानुवाच कर्म कार्यं कर्म फलम कार्य कर्म करोती योगी च न निरग्नि यी भगवान कह रहे हैं जो पुरुष कर्म के फल की इच्छा न करके सिर्फ करने योग्य कर्म करता है यानी अपने कर्तव्य को निभाता है वही असली सन्यासी और योगी है असली सन्यासी या योगी वो नहीं जो दुनिया को छोड़ के यह कहता है कि दुनिया के काम उसके लिए नहीं है असली योगी वो है जो अपना निर्धारित कर्म अपना कर्तव्य निभाता है बस ध्यान इस बात का रखना है दोस्तों कि कर्म के फल की आशा या इच्छा नहीं करनी है फल की इच्छा करी तो वह स्वार्थ हो जाएगा फल पर अधिकार नहीं सिर्फ कर्म पर अधिकार है यम संन्यास मित प्रहुर्म विधि पांडव नस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन हे अर्जुन जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान संन्यास यानी कि कामनाओं का त्याग अपनी कामनाओं इच्छाओं को तो छोड़ना ही पड़ता है तभी उस संन्यास को योग कहा जाएगा लेकिन इच्छा को छोड़ देने का मतलब कर्म को छोड़ देना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों ऐसे सन्यासी योगी नहीं माने जा सकते कर्म तो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए कर्म करते हुए जो त्याग करता है कर्म के फल में अपना जी नहीं लगाता उसे ही योगी कहा जा सकता है आरुरोक्षुर्मने योगम कर्म कारण मुच्यते योगण मुच्यते योगी सिर्फ वो ही हो सकता है जो सोचता है समझता है मनन करता है ऐसे मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में यह जरूरी है कि वो निष्काम भाव से कर्म करें और जब वो योग के रास्ते पर चलने लग जाता है तो सबसे जरूरी होता है सर्व संकल्पों का अभाव यानी कामनाओं का त्याग आप में से कई को लग सकता है दोस्तों कि अगर कामना करना ही छोड़ दिया तो फिर जीवन में बचेगा क्या परंतु सच्चाई यह है कि जब आप कामना करना छोड़ेंगे तभी असली जीवन शुरू होगा करके तो देखिए भगवान कृष्ण की बताई हुई इस राह पर चल देखिए तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि जीवन क्या है यदानेशो न करम सर्व संकल्प कृष्ण कहते हैं कि जिस समय में योगी ना तो इंद्रियों के भोगों में अपना मन लगाता है और ना ही कर्मों में ही आसक्त होता है उस समय में जब वो अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर देता है तभी योगी होने की असली अवस्था में पहुंचता है सबसे पहले आती है सोच सोच के बाद सोचे हुए पर चलना और सोचे हुए पर चलने के बाद उस रास्ते से भटकना नहीं और फिर आखिर में लक्ष्य को प्राप्त करना पूर्ण योगी बनाने के पूरे रास्ते को कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है उद्धरे दात्मनात्मान त्मा न सादेत यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः दोस्तों हम अपने ही सबसे बड़े मित्र हैं और अपने ही सबसे बड़े दुश्मन अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त या रिश्तेदार आपका भला या बुरा कर सकते हैं तो वो बिल्कुल गलत है वो दुनियादारी की बातों में आपको फायदा या नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं लेकिन उन बातों का कोई अर्थ नहीं है आप स्वयं ही अपने आप को इस दुनिया से ऊपर उठाकर ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं आपको खुद को ही कर्मों के बंधन में से छूटने की कोशिश करनी होगी क्योंकि मरते भी आप हैं और जीते भी आप हैं और अपनी कोशिश से भगवान को भी हासिल आप ही करेंगे बंधुरात्मात्मस्त ये अनात्मनस्तु शत्रुत्वे अनात्मनस्तुशत्रु वरतेतात्म शत्रुवत इस श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं कि हम में से कौन अपना खुद का दोस्त और कौन अपना खुद का शत्रु है जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता हुआ है वो अपने आप का मित्र है और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है वो अपना शत्रु है जो भावनाओं के आवेग में नहीं बहता और खुद पर नियंत्रण रखता है वो अपना भला करता है लेकिन जो काम या क्रोध में उल्टा सीधा कर जाता है वो अपना कितना बड़ा नुकसान करता है ये आप समझ सकते हैं फैसला आपके अपने हाथ में है दोस्तों जितात्मन प्रशांत परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेश तथा मानपान सर्दी में या गर्मी में सुख हो या दुख हो जो एक जैसा ही रहता हो शांत मान हो या अपमान हो जो दोनों में एक भाव से ही रहता हो ऐसे पुरुष को कृष्ण स्वाधीन कहते हैं मतलब कि इंडिपेंडेंट। ऐसे स्वाधीन पुरुष में ही सच्चा ज्ञान हो सकता है अगर बाहरी चीजें डिसाइड करती हैं कि हमारा बर्ताव कैसा होगा तो हम डिपेंडेंट हो गए हमारी स्वाधीनता बंधी हुई है बाहर की चीजों में जब हम अपने आप पर नियंत्रण पा लेते हैं तो सब कुछ हमारे अंदर होता है वो सच्ची आजादी है दोस्तों परंतु हम में से ज्यादातर लोग गुलाम हैं। बस फर्क इतना ही है कि वो जानते नहीं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजित्रिय युक्त योगी समलोष्टाश्मन जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है जो किसी कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता जिसकी अपनी इंद्रिया अच्छे से जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान है वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है असली योगी मिट्टी और सोने को एक जैसा समझता है लेकिन सोना तो बहुमूल्य होता है तो सोने को मिट्टी समझना क्या नादानी नहीं है दोस्तों जी नहीं सोना बहुमूल्य है लेकिन इस दुनिया के सुखों के लिए वो सुख जो असल में झूठे हैं योगी पुरुष इस बात को जान जाता है सुहिन् मित्र्युदासी न मध्यस्थ देश बंधुषो साधुष्वी च पापेशो समुद्धि विशिष्यते योगी की परिभाषा को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं जो सुहृद है मतलब जो मन से सबका भला चाहता है जो सबका दोस्त है जो अपने दुश्मन से अपना बुरा चाहने वाले का भी अच्छा चाहता है वही असली योगी है अच्छे बुरे लोगों में भेद करना हम सबकी आदत होती है लेकिन क्या सब लोगों को जज कर पाने में आप सक्षम हैं नहीं जो योगी होता है ना वो किसी को जज नहीं करता वो सबके लिए एक जैसा भाव रखता है साधु को अच्छा कहना और चोर को बुरा कहना तो आम बात है वो तो हम सब करते हैं लेकिन योगी ऐसा नहीं करता योगी उन जीत सततम आत्मान एकाकी यत्मा निराशी परिग्रह जो अपने मन और इंद्रियों के साथ शरीर को वश में रखता है जिसने अपने मन में आशा को खत्म कर दिया है और जो कुछ भी संग्रह मतलब कि इकट्ठा नहीं करता वही योगी है उसे अकेले ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाना चाहिए एक्यूमुलेट करना चाहिए जमा करना हम सब की आदत है जिस तरह से जितना पैसा हम जमा करते हैं ना दोस्तों उसी तरह से अज्ञान और पाप भी जमा होता है जिसका के हिसाब एक दिन तो देना ही होता है योगी समझदार होता है वो दुनिया से दूर होकर अकेले में भगवान को याद करता है शुचा देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मन नात्युच्छ्रितम नातिचम चैलाजिना कुशोत्तर इस श्लोक में कृष्ण ध्यान में कैसे बैठें उसका तरीका बता रहे हैं साफ सुथरी भूमि पर घास का आसन या मृगछाल या वस्त्रों से बना आसन होना चाहिए ये आसन ना तो बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचे महाभारत के समय से आज के जमाने में बहुत बदलाव आया है घर अब वैसे नहीं होते जैसे पहले होते थे लेकिन मेडिटेशन का तरीका तो नहीं बदला ना और ना ही कभी बदल सकता है आसान और साधारण होना चाहिए जगह साफ होनी चाहिए साथ में आसन ऐसा ना हो जो ऊंचा नीचा या हिल रहा हो अर्था स्थिर होना चाहिए तत्रकाग्र मन कृवा यतचितेन्द्रियपेशु योग योगमात्मं ये साफ जमीन पर एक समतल आसन पर बैठ के आप ध्यान कर सकते हैं ध्यान चाहे ईश्वर का कीजिए या अपने हृदय का इरादा होना चाहिए कि बाहर की सारी डिस्टर्बेंसेस से आप बच के खुद के अंदर झांके दोस्तों कृष्ण कहते हैं कि आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें मन को एकाग्र चित्त करके और हमारा मन जो हमेशा इधर उधर भागता है उसे नियंत्रण में रखना है समम काय शिरो ग्रीवम धारय न चलम से काग्रम स्व ध्यान का में कैसे बैठें मेडिटेशन कैसे करें इसी को समझा रहे हैं कृष्ण वो कहते हैं कि अपने शरीर सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नाक के आगे के हिस्से पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखते हुए बैठना है और बैठे हुए आपका सिर गला और शरीर का बाकी हिस्सा एकदम सीधा होना चाहिए शरीर की स्थिरता के बाद मन को स्थिर करने के लिए आंखें नाक के आगे वाले हिस्से पर रखें ताकि और कुछ दिखाई न दे ऐसा करके अपने मन को आप नियंत्रित कर सकते हैं ध्यान कर सकते हैं प्रशांतात्मा विगत भेड़ ब्रह्मचारिव्रते स्थित मन संयम ममचित्तो युक्त आसित मत ष्ण ध्यान की अवस्था के बारे में आगे बताते हुए कहते हैं कि साधक को ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित होना चाहिए ब्रह्मचारी से यह मतलब है ब्रह्म में आचार करने वाला नियम से यज्ञ करने वाला मन में कोई भी भय नहीं होना चाहिए अंतकरण एकदम शांत होना चाहिए ऐसा सावधान योगी मन को रोककर मुझ में अपना चित्त लगाए बिहेवियर सात्विक होना चाहिए किसी बात का कोई डर न हो और मन में शांति यही है योगी की अवस्था युंजन एवं सदात्मान योगी नियत मानस शांतिम निर्वाण परमान मत संस्थाधिगती योगी की ध्यान की अवस्था को और समझाते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे hey अर्जुन जिसने अपने मन को वश में कर लिया है ऐसे योगी को अपनी आत्मा में मेरे स्वरूप को ढूंढना चाहिए ऐसा करता हुआ योगी में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है दोस्तों हमारी आत्मा उसी परमात्मा का ही एक अंश है मन इस सच को हमसे छुपाने की कोशिश करता है इसीलिए मन को वश में करना एक योगी के लिए बेहद जरूरी है तभी ध्यान पूरा होगा साधना पूरी होगी न्यश्नस्तु योगस्ती न चैकांत मनशत न चाते स्वप्नशील जाग्रतो न्जुन योग करते तो बहुत हैं लेकिन कितनों को इसमें सिद्धि मिलती है और कौन है वो जिनको ये सिद्धि प्राप्त होती है यही बात कृष्ण बताते हैं हे अर्जुन ये योग न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का न एकदम खाने वाले को मिलता है न बहुत ज्यादा सोने वाले को न हमेशा जागने वाले को ही कृष्ण यहां अति की बात कर रहे हैं चाहे भूख हो या नींद अति किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं है बेशक वो अधिक की हो या काम की जितनी आवश्यकता हो उतना ही खाइए उतना ही सोइए और तभी योग संभव होगा युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध योगो भवति दुख योग उनके लिए आसान है जो सही आचरण पर चल सके जिनके लिए अनुशासन में चलना मुश्किल है उनके लिए योग भी मुश्किल होगा कृष्ण कहते हैं कि योग तो उसी का सिद्ध होता है जो ठीक से खाता है ठीक से सोता है और अपने कर्मों में अपनी पूरी निष्ठा रखता है ऐसे ही साधक का योग पूरा होता है और उसके सारे दुख कट जाते हैं किसी भी एक्टिविटी को आप लीजिए अगर उस एक्टिविटी में आपको कुछ करना है तो डिसिप्लिन तो दिखाना ही पड़ेगा दोस्तों यदा चित्तम आत्मन्यवति कामेत चते तदा जिसने अपने चित्त को एकदम वश में कर लिया है और जो परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है ऐसे समय में वो साधक भोगों से दूर होकर योग युक्त हो जाता है मेडिटेशन में एक समय ऐसा आता है जब आपका मन पूरी तरह से आपके वश में होता है उसकी हिम्मत नहीं इधर उधर का सोचने की जब ऐसी स्थिति आती है तब आप अपने आप को अपने काम को परमात्मा में पूरी तरह से लगा सकते हैं ऐसे समय में आप इंद्रियों के भोगों से भी एकदम दूर हो जाते हैं और यही पूर्ण योग की स्थिति होती है यथा दीपो निवातस्थो निगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तो योग योगी का मन उसका चित्त कैसा होता है इस श्लोक में उसकी बात की गई है दोस्तों जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता जब हवा नहीं होती तो दीपक की लौ सीधे ऊपर की ओर जाती है इधर उधर नहीं भागती उसी तरह योगी का चित्त भी होता है अपनी साधना में वो ऐसे रमा होता है कि उसका ध्यान कभी विचलित नहीं होता कंसंट्रेशन इसी को तो कहते हैं किसी काम में ऐसे लग जाना कि होश ही न रहे यद परमते चित्त निरुद्धम योग यत्र चमत्मा पश्यन्नात्मनितुष्यति योगी के लगातार अभ्यास से चित्त ऐसी अवस्था में पहुंच सकता है जहां से वो विचलित नहीं होता ऐसी विश्राम की स्थिति में जब चित्त पहुंचता है तो हमारी सूक्ष्म बुद्धि हमारा इंटेलेक्ट, परमात्मा के साक्षात्कार कर सकता है इसी में योगी को सच्ची संतुष्टि मिलती है हमेशा उसका मन यही चाहता है कि उसका ध्यान हर पल परमात्मा में ही लगा रहे शुरू शुरू में अगर आपका मन वश में नहीं होता ना दोस्तों तो घबराइए मत लगातार ध्यान का अभ्यास करते रहिए और एक दिन ऐसा होगा कि ये जो मन है ना ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा और उसके बाद योग को करना आसान हो जाएगा सुखमात्यंतिकम यद बुद्धि ग्राह्य नचवाय स्थित चलते तत्वत कुछ सुख तो होते हैं जो इंद्रियों के भोग से आते हैं अर्थात हमारी इस दुनिया के सुख और कुछ सुख होते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं कृष्ण उन्हीं के बारे में बता रहे हैं यह सुख उस परमात्मा के साक्षात्कार से ही संभव होता है और ये जो सुख है इसको हम अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही ग्रहण कर सकते हैं लेकिन तभी जब हम योगी की अवस्था में आ जाएं, जिन सुखों को हम जानते हैं वो तो थोड़ी देर के ही होते हैं असली सुख क्या है वो हम में से कुछ लोग ही जानते हैं इसलिए दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं तो योग करना शुरू कर दीजिए योग पहला कदम है उस परम आनंद को जानने का यम लब्धवाचा परम लाभम मनतेनाधिकत यो न दुख न गुरुणापि विचाल दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या होता है लाखों करोड़ों का प्रॉफिट या इसी तरह का कोई वर्ल्डली बेनिफिट हम लाभ को इसी सेंस में समझते हैं यही हमारी अज्ञानता और बेवकूफी है कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ है परमात्मा की प्राप्ति जिसको ये लाभ मिल जाता है ना उसको उसके बाद और किसी लाभ की आवश्यकता नहीं रहती बड़े से बड़ा दुख भी उसका कुछ नहीं कर पाता परंतु इस लाभ को पाने के लिए योगी बनना पड़ता है तभी इस तरह की प्राप्ति संभव है तम विद्या वियोग योग संज्ञितम योगो योग योगेत इस दुनिया को भवसागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संसार में सिर्फ दुख है और इस संसार से आप बचेंगे कैसे कोशिश करिए जानने की कि आखिर उस संसार में है क्या और यही बात कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो इस दुनिया के दुख से अलग है वही योग है इसे ही हमको जानना चाहिए और जानने के बाद इस योग को हमको सच्चे मन से करने का अभ्यास करना चाहिए प्रैक्टिस ही आपको योग में परफेक्ट बनाएगी दोस्तों दुनिया में योग ही एक ऐसा रास्ता है जो भगवान की सच्चाई के बारे में बताएगा संकल्प प्रभवन काम त्यक्त्वा सर्वन शेषतः मनसिय विनियम्यं विम किसी वस्तु का मिल जाना होता है संयोग किसी वस्तु का छूट जाना होता है वियोग संयोग और वियोग से जो परे है वो है योग सबसे बड़े सुख की प्राप्ति का नाम है योग इस दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर ही इस योग की स्थिति में आया जा सकता है और इच्छाएं तभी छूटती हैं जब मन वश में होता है इसलिए अगर योग की स्थिति में आना है तो लालच स्वार्थ दुनिया के छोटे मोटे फायदे रिश्तेदारी मोह सब कुछ छोड़ना पड़ता है दोस्तों फैसला आपके हाथ में है आपको छोटा फायदा चाहिए या सबसे बड़ा फायदा शनि शन रूपर में बुद्या आत्मसंस्थम मन कृत न किंचिदी पानी की अपनी कोई पहचान नहीं होती जिस भी बर्तन में डालिए पानी उसके जैसा ही बन जाता है लेकिन यही पानी जब लगातार किसी चट्टान पर गिरता रहता है तो अपना असर छोड़ जाता है इसी को कृष्ण क्रम क्रम अभ्यास बता रहे हैं धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और योग की स्थिति को पाने के लिए हर रोज ध्यान करते रहिए मेडिटेशन में बैठते रहिए कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इसका नतीजा आपको दिखना शुरू हो गया है दोस्तों ये बात योग ही नहीं जीवन के हर पहलू पर भी लागू होती है यतो यनश्चंच ततस्ततो नियम्य आत्मन्य वशम नएत आप जो करना चाहते हैं मन उसमें कभी नहीं लगता और जो नहीं करना चाहते मन बार बार उसी तरफ भागता है इसीलिए तो मन को चंचल कहते हैं दोस्तों ये कभी रुकता नहीं परंतु लगातार अभ्यास से इसकी इसी आदत पे आप विजय पा सकते हैं दुनिया की अलग अलग बातें इसको भगाती हैं अस्थिर बनाती हैं आपके अपने संकल्प अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके ध्यान करते हुए इसी मन को वश में करना है तब ही ये मन परमात्मा या जो काम आप करना चाहते हैं उसमें ही लगा रहेगा प्रशांत मनसम घे सुखमुत्तमं सुखम उत्तम उपैति शांत रजसम ब्रह्म गति चाहे धीमी ही क्यों न हो लेकिन लगातार अभ्यास के बाद आप पाएंगे कि आप अपने मन को वश में कर सकते हैं एक बार ऐसा हो गया तो आपका मन शांत हो जाएगा उसकी चंचलता खत्म हो जाएगी यह अवस्था ही पहली कड़ी है उस श्रृंखला की जो आपको एक दिन परम आनंद के पास ले जाएगी परमात्मा के अगर दर्शन करने हैं सबसे बड़े सुख को अगर फील करना है तो शुरुआत यहीं से करनी होगी मेडिटेशन को आप गेटवे मान सकते हैं सबसे बड़े सच का सदात्मान योगी विगत कल मश सुखे नम संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। जो लगातार खुद को ध्यान में लगाकर अपने मन को वश में करके योगी की स्थिति में आता है वो सारे पापों से भी दूर हो जाता है वही योगी पर ब्रह्म परमात्मा के रूप को जान पाता है यही तो सबसे बड़ा आनंद है किसी को सोने में किसी को खाने में और भी न जाने अनगिनत काम हैं जिससे लोगों को आनंद मिलता है लेकिन दोस्तों ये सारे आनंद क्षणिक है कुछ मोमेंट्स में खत्म हो जाने वाले ब्रह्म के स्वरूप को पहचानने का जो आनंद है वो सदा सदा के लिए है वो ऐसा सुख है जो कभी खत्म नहीं होता सर्वभूत आत्मान सर्वभूता चात्मनि ई क्षते सर्वत्र सर्वत्रदर्शन हमारे चारों तरफ एक अनंत चेतना है इन्फिनेट कॉन्शियसनेस इसी में हमको एक भाव से अपना मन लगाना होता है जो योगी ऐसा करने में सक्षम हो जाता है जो सबको सम भाव से देखता है वो अपनी आत्मा को जान जाता है हमारी आत्मा में सब कुछ है लेकिन उसे देखने के लिए ज्ञान चाहिए होता है और ये ज्ञान योग से ही आता है कॉन्शियसनेस की सबसे बड़ी स्थिति को ही योग कहते हैं और तभी हम अपने आप को पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को अपने आप में देख पाते हैं योम पश्यति सर्वत्र सर्वम मै पश्यति प्रणश्यामी सच मे न प्रणश्यति बहुत बड़ा एक सवाल है आज से हजारों साल पहले भी था आज भी है और आगे भी रहेगा दोस्तों अगर भगवान है तो दिखता क्यों नहीं जो होता है वो दिखता है जो नहीं होता वो नहीं दिखता ऐसा हमारी इस दुनिया की सोच कहती है विज्ञान अभी स्पिरिचुअलिटी के पास नहीं पहुंच पाया है जब देखना ही गलत हो तो भगवान दिखेगा कैसे अरे उसे देखने के लिए योग की स्थिति में आना पड़ता है जब आप इस योग की स्थिति में आ जाते हैं तब कृष्ण आपके लिए अदृश्य नहीं और आप कृष्ण के लिए अदृश्य नहीं भूत स्थित यो मजत्येक सर्वथा वर्तमानी स योगी मई वर्तते दोस्तों इस दुनिया में अनेकता है परंतु उस भगवान तक जाने के लिए आपको एकता का सहारा लेना है अपनी सारी फीलिंग्स को एक करके ध्यान लगाना है इस एक ही भाव में स्थित होकर जो अपना ध्यान मन पे लगा उसे वश में करता है वही योगी बन पाता है बहुत सारे विचारों की जरूरत नहीं है निश्चय से खुद को नियंत्रण में रखना है तभी बुद्धि एक जगह लगती है वरना इधर उधर भागती रहती है कृष्ण कहते हैं जो ऐसा करते हुए मुझे भजता है मैं उसे ही प्राप्त होता हूं आत्मपम सर्वत्र समम पश्यती योजुन सुखम वुखम स योगी परमो मत हे अर्जुन जो योगी सुख और दुख को समान ही देखता है ऐसे सम देखने वाले योगी को परम श्रेष्ठ माना गया है दोस्तों जो भेद भाव करे क्या वो योगी कहलाया जा सकता है नहीं जो सब को स्वीकार न करे क्या वो योगी कहलाया जा सकता है कभी नहीं कृष्ण योगी को डिफाइन करते हुए बताते हैं कि योगी तो वो है जो समभाव रखता है वो सुख और दुख में एक जैसा होता है भगवान को सिर्फ मंदिर या पूजा पाठ में हम जैसे लोग देखते हैं वो तो योगी ही होता है जिसे हर वस्तु में भगवान दिखता है हर्जुन उच यो यम योग प्रोक्त साम्य मधुसूदन त्याम न पश्यामी चंचल स्थिति अर्जुन एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल पूछते हैं यह सवाल हम सबके मन में सबसे पहले आता है दोस्तों हे मधुसूदन जो ये योग आपने समभाव से कहा है मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं अर्जुन कहते हैं कि मन क्योंकि चंचल है इसलिए वो कभी समभाव में आ ही नहीं पाते ये कहना तो आसान है कि सुख और दुख को एक जैसा देख के समभाव रखना चाहिए लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समभाव को लाए कैसे चंचलम ही मनह कृष्ण प्रमाथि बलवृदृढ़ तस्ह निग्रह मन वायु सु दुष्कर हे श्रीकृष्ण ये मन बड़ा चंचल है दूसरों को दबाता है बड़ा दृढ़ और बलवान है मन को वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति बहुत ही दुष्कर मानता हूँ क्या वायु को आप रोक पाते हैं दोस्तों अर्जुन मन को वश में करने को इतना ही मुश्किल बता रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस बदमाश मन को कैसे कंट्रोल में लाएं? इसीलिए तो कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत मन इतना बड़ा है कि हर हार और जीत इसी से जुड़ी है और अर्जुन इसी सबसे बड़े सवाल से परेशान है श्री भगवाच अ संश महाबा मनो चलम् चल अभ्यास नो कौंते वैराग्येण चृह्यते सबसे कठिन प्रश्न का सबसे आसान उत्तर सिर्फ कृष्ण ही दे सकते हैं श्री भगवान बोले हे महाबाहो निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है दोस्तों इस एक सलाह को अगर आप गांठ बांध लें समझ लें तो दुनिया की किसी भी मुश्किल को आसानी से झेल जाएंगे उसे जीत जाएंगे मन किसी के वश में नहीं आता लेकिन वह अभ्यास और वैराग्य के वश में आ जाता है प्रैक्टिस करते रहिए अपने आप इच्छाओं का दमन हो जाएगा असतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति ही वश्यात्म तु यतता शक्त क्यों वाप तुम कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है ऐसे पुरुष के लिए योग प्राप्त करना बेहद मुश्किल है लेकिन प्रयत्नशील पुरुष अगर लगातार अभ्यास में लगा रहे तो वो योग को प्राप्त कर सकता है जो कोशिश करने को तैयार है जिसे मेहनत से परेशानी नहीं वो कुछ भी हासिल कर सकता है बस छोड़ना नहीं है लगे रहना है दोस्तों सफर लंबा हो या छोटा पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा मन को वश में करना भी वो पहला कदम ही है लेकिन ये पहला कदम इतना बड़ा है कि उसके बाद का सफर कैसे और कब पूरा हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा अर्जुन श्रद्धयपे तो योगाचल मानस अप्राप्य योग कामगतिम काम गतिम कृष्ण योग से जुड़ा प्रश्न करता है हे कृष्ण मान लीजिए जो योग में श्रद्धा रखते हैं लेकिन संयमी नहीं है खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो उनका क्या होगा मान लीजिए जिसका मन योग से विचलित हो गया है ऐसे साधक को योग तो प्राप्त होगा ही नहीं और ना ही वो भगवान से साक्षात कर पाएगा तो ऐसे साधक का क्या होता है दोस्तों ये प्रश्न हम सबके लिए है हम में से कितने लोग योग में श्रद्धा रखते हैं उसे शुरू भी करते हैं लेकिन मन को वश में नहीं कर पाते मन को वश में नहीं किया तो योग पूरा नहीं होगा और तब तब हमारा आखिर क्या होगा कच्चि भय विभ्रष्ट छिन्न अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि अर्जुन कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि जो पुरुष योग के रास्ते पर तो चला था लेकिन रास्ते में ही पथ भ्रष्ट हो गया मन को वश में नहीं कर पाया तो उसका क्या होगा अर्जुन कहते हैं हे महाबाहो क्या वो भगवान को प्राप्त करने के रास्ते में जो पुरुष मोहित हो गया तो वो आसमान के बिखरे हुए बादल की ही तरह नष्ट हो जाएगा मुश्किल रास्ते में डर तो लगता ही है क्या पता रास्ते में क्या होगा इसी डर को इसी संशय को अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं जिसने योग शुरू तो किया लेकिन बीच में ही अगर वो रास्ता भूल गया जिससे योग छूट गया तो उसका क्या होगा क्या वो नष्ट हो जाएगा तयम कृष्ण छत्रुर्मरह शेषतः तदन्य संशय्या चेता न्युप्य योग से जुड़े अपने प्रश्न को पूरा करते हुए अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण मेरे इस संशय को सिर्फ आप ही दूर करने योग्य हैं क्योंकि आपके सिवा दूसरा इसका उत्तर देने वाला मिलना संभव नहीं है दोस्तों अर्जुन जानते हैं कि उसके सामने साक्षात ईश्वर है वो ईश्वर जो मनुष्यों के बीच मनुष्यों के युद्ध में खड़ा है और युद्ध करने की सलाह दे रहा है अर्जुन को पता है कि कृष्ण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं जो कृष्ण ने कह दिया वही अंतिम सत्य है इस प्रश्न में एक तरह से अर्जुन का प्रणाम है कृष्ण को श्री भगवा नैवे नामुत्र विनाशस्त विद्य नल्याणत कश्चित दुर्गतिम तातगछती श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं हे पार्थ उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही क्योंकि हे प्यारे अपनी आत्मा के भले के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता जिसने योग शुरू किया लेकिन बेचारा मन को वश में नहीं कर पाया तो उसका क्या होगा क्या वो नष्ट हो जाएगा दोस्तों यही प्रश्न था अर्जुन का और उत्तर में कृष्ण कहते हैं कि जिसने आत्मा की भलाई का रास्ता चुना है जो भगवान को जानना चाहता है उसका कभी नाश नहीं हो सकता दोनों लोकों में उसका बुरा हो ही नहीं सकता सही भी है दोस्तों भगवान को पाने के रास्ते में जो चलता है ना उसका बुरा वो भी कैसे सकता है प्राप्य पुण्य कृता लोकां उषे ता शाश्वती समीना श्रीमता योग भ्रष्टो भी जायते जिसने योग शुरू तो किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया ऐसे पुरुष को कृष्ण योग भ्रष्ट कहते हैं वो आगे कहते हैं कि ऐसा पुरुष नष्ट नहीं होता बल्कि स्वर्ग को प्राप्त होता है स्वर्ग में कई सालों तक रहने के बाद वो शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है हम जहां जन्म लेते हैं उसी के साथ हमारा भाग्य और हमारा जीवन जुड़ जाता है सबको लगता है कि अगर वह किसी अच्छे घर में जन्म लेते तो क्या उनका जीवन अच्छा होता दोस्तों कृष्ण का कहना है कि अच्छे कर्मों का नतीजा ही अच्छा होता है अगर आपने अच्छा कर्म शुरू किया जैसे कि योग लेकिन अगर वो छूट भी गया तो चिंता की कोई बात नहीं अगला जन्म एक अच्छे घर में ही होगा अथवा योगिनाव कुल भवती धीमता एक तुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम जैसी संगत वैसी रंगत जिस माहौल में आप होते हैं उसी के जैसे बन जाते हैं कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष योग पथ पे चला था लेकिन रास्ते में भ्रष्ट हो गया तो भी उसके उत्तम कर्म वेस्ट नहीं जाएंगे पहले वो स्वर्ग जाएगा और उसके बाद अगले जन्म में ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेगा कृष्ण आगे कहते हैं कि हमारा जो ये जन्म है वह निंदेह अत्यंत दुर्लभ है उसे बेकार नहीं करना चाहिए दोस्तों कृष्ण की कई बातों पर चलने में सिर्फ चांदी चांदी है उनके बताए योग पे आप सच्चे मन से चलिए पार हो गए तो भगवान मिल जाएगा बीच में ही कहीं रुक गए अटक गए तो भी उसका फायदा अगले जन्म में तो जरूर मिलेगा तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देते चत तो भूय संसिद्ध गुरु नंदन अगर सच्चे मन से आप योग के रास्ते पर चलते हुए मन को वश में करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन किसी कारण वो अधूरा रह गया तो घबराने की जरूरत नहीं आपके संग्रह किए हुए योग के संस्कार खत्म नहीं होंगे अगले जन्म में भी वो संस्कार आप में रहेंगे और अपना सफर आप उसके आगे से शुरू कर पाएंगे फिर से जब आप योग शुरू करेंगे तो पिछला अर्जित किया हुआ ज्ञान आपकी बुद्धि में निहित रहेगा आप में समाया रहेगा तो फिर फिक्र कैसी कृष्ण को सुनिए उसके योग में लग जाइए यह जन्म भी सुधरेगा और अगला भी भ्यासे नते रियते पूर्वाभ्या शब्द ब्रह्मांति वर्तते जिस पुरुष ने पिछले जन्म में योग की प्रैक्टिस की थी वो अगले जन्म में अपने आप ही योग और भगवान की तरफ आकर्षित होता है इसे ही पिछले जन्म के संस्कार कहते हैं दोस्तों वो अगले जन्म में किसी ज्ञानी के घर में ही जन्म लेता है उसके मन में अपने आप ही ज्ञान की जिज्ञासा रहती है वो फिर से उस कोशिश में लग जाता है पिछले जन्म में अधूरी रह गई थी जो बात उसी बात पे वो फिर से लग जाता है सीधी सी बात इतनी है दोस्तों कि अगर आप अच्छे काम करेंगे सच्चे मन से करेंगे फल में लगाव नहीं रखेंगे तो आपकी कोई भी कोशिश कभी भी बेकार नहीं जाएगी उसका असर कभी न कभी तो दिखेगा ही इस जन्म में अगर आप हार भी गए तो अगले जन्म में जीत अवश्य होगी प्रयत्नाद्यत मान योगी संशोध कि अनेक जन्म जन्मसंसिदस ततोयात पर ग जो अपने हर जन्म में योग की कोशिश करता रहता है वो एक दिन परम गति को जरूर प्राप्त होता है कर्मों के खाते को बैंक बैलेंस की तरह समझिए अच्छा जमा होता रहता है और बुरा घटता रहता है हर जन्म के संस्कार इस खाते में जमा हो रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं कि लगातार कोशिश करने वाले को एक न एक दिन उसकी मेहनत का फल मिलता ही है योग में बीज का नाश नहीं होता अगर आपने योग में कुछ भी कोशिश की तो उसका फल तो अवश्य ही मिलेगा तपस्वी को योगी भ्योपिमतोधिका अधिको योगी तस्मा योगी भवाजुन योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ होता है शास्त्र को जानने वालों से भी श्रेष्ठ माना जाता है उसे जो सकाम काम करता है उनसे भी योगी श्रेष्ठ होता है कृष्ण कहते हैं हे hey अर्जुन तू योगी हो दोस्तों योग और योगी की महिमा का डिस्क्रिप्शन देते हुए कृष्ण कहते हैं कि योगी सबसे बड़ा होता है कितनी ही कोई तपस्या क्यों ना कर ले शास्त्रों का ज्ञान हासिल क्यों ना कर ले कितने भी सकाम कर्म क्यों ना कर ले लेकिन योगी की बराबरी नहीं कर सकता कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन योगी बने दोस्तों हमें भी योग को समझ उसे अपने जीवन में उतार कर योगी बनने की कोशिश करनी चाहिए योगी नाम मद गांतरात्म श्रद्धावान् भजते यो मुक्त तमो जितने भी योगी होते हैं ना उनमें से सबसे श्रद्धावान योगी अपनी आत्मा से मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है कृष्ण जी ने अपनी प्रेफरेंस बताई है दोस्तों भजन दिखावे की चीज नहीं होती इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए आपके आसपास के लोगों को शायद ये अच्छा लगे लेकिन भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये सब यही कृष्ण भी कह रहे हैं जो अपने अंतकरण से अपनी आत्मा से मुझको भजता है कृष्ण को आपको सिर्फ अपने मन में रखना है उसकी फोटो गले में टांग के नहीं घूमना उसका टैटू नहीं करवाना है उसकी बताई बातों पर चलना है उसके योग को साधना है तभी तो आप उसके प्रिय होंगे और तभी आपको वो सारी चीजें प्राप्त होंगी जो आप चाहते हैं दोस्तों यह था छठा अध्याय जिसमें कृष्ण ने योग और योगी की विशेषताओं के बारे में बात की हमें समझाया कि योग क्या होता है कैसे होता है और अगर शुरू किया जाए तो कैसे कई जन्मों तक चलता है आइए अब फिर से मुलाकात होगी सातवें अध्याय में तब तक के लिए मैं शैलेन्द्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं धन्यवाद जय श्री कृष्ण